में अर्थ नहीं होता अर्थ तो स्वाध्याय से आता है जैसे समझो बुद्ध ने ध्यान के संबंध में कुछ समझाया तुमने सुन लिया कि ध्यान की प्रक्रिया क्या है विधि क्या है ये तो सिर्फ शब्द है तुम ध्यान करोगे तो इनमें अर्थ पड़ेगा मैंने प्रेम के संबंध में कुछ कहा तुमने सुन लिया तुमने यह शब्द लिख लिए अपनी मन की किताब पर मगर इनमें अर्थ नहीं है यह तो सिर्फ शब्द हैं तुम प्रेम करोगे तो जानोगे अर्थ अर्थ तो तुम्हें डालना होता है अर्थ स्वाध्याय से आता है स्वाध्याय का अर्थ होता है जो सुना उसे जियो जो सुना उसे करो जो सुना वैसे चलो थोड़ा अनुभव में उतारो स्वाध्याय शब्द बड़ा अद्भुत है इसके भी हमने बड़े गलत अर्थ कर लिए स्वाध्याय का लोग अर्थ समझते अध्ययन अगर अध्ययन ही कहना था तो स्वाध्याय का है के लिए कहते अध्ययन शब्द तो उन्हें पता था एक आदमी बैठ जाता है शास्त्र खोल खोलकर कहता है, स्वाध्याय कर से इसमें शब्द को देखते हो कि नहीं किताब का अध्ययन होता है स्वाध्याय कैसे किताब से होगा किताब का अध्ययन करो और फिर किताब में जो पाया है उसे स्वयं में खोजो तब स्वाध्याय होगा किताब क्या करेगी किताब में सब लिखा पड़ा है किताब में लिखा पड़ा है किताब मुक्त तो नहीं हो गई किताब को निर्वाण तो नहीं मिल गया किताब को समाधि तो नहीं लग गई किताब में जो लिखा है उसे तुम भीतर की किताब में लिख लो इससे क्या होगा उसकी फोटो कॉपी कर ली ठीक ठीक कंठस्थ कर लिया वेद दोहराने लगे शब्द सा दोहराने लगे तो इससे तुम्हारी स्मृति इस अच्छी है इसका तो सबूत मिलेगा लेकिन इससे बोध का कोई जन्म नहीं होगा स्वाध्याय का अर्थ होता है जो सुना जो पढ़ा अब उसको परखो भी उसको कभी जीवन में उतारो उस किरण के साथ थोड़ा चलो भी मैंने तुमसे कहा कि दो मील दूर चल के बाएं अगर तुम चलते रहे तो सागर पर पहुंच जाओगे तुम यहीं बैठे इसी का अध्ययन करते रहे ऐसा समझो कि मील के पत्थर के पास बैठ गए उस पर तीर लगा है लिखा है कि सागर दो मील दूर उसी पत्थर की पूजा कर रहे हैं यह अध्ययन उस पत्थर की मान ली और चल पड़े जिस तरफ तीर था पत्थर तो सागर नहीं है पत्थर को पी के प्यास थोड़ी बुझेगी पत्थर तो सागर की तरफ ले जाने वाला अगर चल पड़े तो स्वाथ्या है अगर बैठ के गुनगुनाते रहे शब्दों को तो अध्ययन अगर अध्ययन तुम्हारा जीवन बन गया तो स्वाध्याय है। तो बुद्ध ने कहा इसने स्वाध्याय नहीं किया और पचाया नहीं देखो भोजन कर लेने से पुष्टि नहीं मिलती भोजन कर लेने मात्र से थोड़ी कोई पुष्ट होता है भोजन जब तक पचे ना तब तक पुष्टि नहीं मिलती तुमने भोजन कर लिया और अगर पचे ना तो तुम और कमजोर हो जाओगे अगर अपच हो जाए अगर उल्टी हो जाए वमन हो जाए तो तुम जितने शक्तिशाली थे भोजन करने के पहले उससे कम शक्तिशाली रह जाओगे तुम और कमजोर हो जाओगे असली बात तो पचना है थोड़ा भोजन भी हो लेकिन पचे तो ऊर्जा देगा शक्ति देगा पुष्टि देगा बल देगा थोड़ा जानो लेकिन पचाओ अक्सर ऐसा हो जाता है कि तुम बहुत जान लेते हो पचता ही नहीं पांडित्य एक तरह का अपाच्य है पांडित एक तरह का अपने भीतर बहुत भोजन लेना ना है जिसको शरीर पचा नहीं सकता प्रज्ञा पचाने का नाम है तो बुद्ध ने कहा यह लालूदाई कुछ जाता जानता नहीं जो थोड़ा बहुत जानता है वो भी इसे पचा नहीं भिक्षुओं इससे सीख लो आलोचना सरल कोई दूसरा क्या कह रहा है इसे गलत सिद्ध करना बहुत सरल सत्य क्या है उसे सिद्ध करना बहुत कठिन सच तो यह है निंदक और आलोचक वे ही लोग बन जाते हैं जो पाते हैं कि सत्य के सृजन करने की उनकी क्षमता नहीं जो कवि कभी, कविता करने में असफल हो जाता है वो आलोचक बन जाता है तुम जब कुछ नहीं कर पाते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि दूसरे जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ये तो बड़ा आसान है तुम ध्यान करने आओ अगर ध्यान ना कर पाओ तो इतना तो तुम कर ही सकते हो कि जो लोग कर रहे हैं सब पागल इसमें तो कुछ अड़चन नहीं है यह तो बड़ी सरलता से कह सकते हो इसमें तो कुछ खर्च भी नहीं लगता ना रंग लगे ना फिट कुछ लगते ही नहीं ये तो मजे से कह दो इसे कहने में क्या अड़चन है अधिक लोग इसलिए जीवन में बांझ रह जाते उनके जीवन में कोई सृजन नहीं हो पाता क्योंकि उनकी ऊर्जा व्यर्थ की बातों की दिशा में संलग्न हो जाती विद्वंस सरल सृजन कठिन है कुछ बनाओ तो जीवन में उल्लास होगा तो जीवन में उत्सव होगा यह लालूदाई ने बनाया तो कुछ भी नहीं है सारी पुत्र को देख के जलता है यन को देखते जलता है जिन्होंने कुछ बनाया है उनसे जलता है खुद कुछ बनाया नहीं दो बातों का फर्क समझना दुनिया में दो तरह के लोग हैं पहले तरह के लोग जिनकी संख्या बहुत है वे अपने को तो बड़ा नहीं करते दूसरे को छोटा करने की कोशिश में लगे रहते हैं वो सोचते हैं जब दूसरा छोटा हो जाएगा तो तुलना में हम बड़े मालूम पड़ने लगेंगे तर्क तो एक अर्थ में ठीक ही है तुमने अकबर की कहानी सुनी है उसने एक लकीर खींच दी आके दरबार में और अपने दरबारियों से कहा इसे छुना मत और इसे छोटा कर दो तो उन दरबारियों को बड़ी मुश्किल हुई उन्होंने बहुत सोचा सिर्फ माथा पट का लेकिन कुछ रास्ता ना मिला फिर बीरबल उठा उसने एक बड़ी लकीर उस लकीर के नीचे खींच दी वह छोटी हो गई अब इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में बड़े होने के दो उपाय एक उपाय कि तुम दूसरे को छोटा कर दो तो उसकी तुलना में तुम बड़े दिखाई पड़ने लोगो अधिक लोग यही उपाय करते हैं यह सस्ता उपाय है यह कहीं ले जाता नहीं इसलिए तुम किसी की प्रशंसा नहीं सुन पाते कोई कहे कि फला आदमी बड़ा अच्छी बांसुरी बजाता तुम कहते क्या खाक बांसुरी बजाएगा उसको मैं जानता हूं अरे पर स्त्रीगामी अब पर स्त्रीगामी से बांसरी बनाने में कौन सी अच्छे पड़ती कि चोर वो क्या बांसरी बजाएगा अब चोरी से बांसरी बजाने में कौन सी बाधा पड़ती है चोर भी बांसुरी बजा सकता है इसमें असंगति क्या है तुम्हें कोई तुमने ख्याल किया जब कोई किसी की प्रशंसा करता है तुम्हारे मन में एकदम खुजलाहट होती है खंडन कर दो अरे देख लिए सब महात्मा सब पाखंड है कितने महात्मा देखे तुमने देख लिए सब महात्मा तुम ये मान ही नहीं सकते कि कोई तुमसे तो बेहतर हालत में हो सकता है क्योंकि अगर कोई तुमसे बेहतर हालत में है, तो फिर तुम्हें कुछ करना पड़ेगा फिर तुम्हें उठना पड़ेगा तुम्हें अपने को बदलना पड़ेगा रूपांतरण करना होगा तो दुनिया में अधिक लोग बांझ मर जाते उनके जीवन में कुछ पैदा नहीं होता कोई फूल नहीं खिरते और कोई संगीत पैदा नहीं होता कोई सुगंध नहीं बिखरती कभी दिया नहीं जलता और जुम्मेवार वो ही है क्योंकि वो दिया जलाते नहीं वो तो दूसरे का दिया फूकने में लगे रहते कि जब किसी का नहीं जला हुआ दिखाई पड़ेगा तो अपनी अड़चन क्या इसलिए लोग सुबह उठ के अखबार पढ़ते और अखबार पढ़ बड़ी शांति मिलती गीता पढ़ो तो शांति नहीं मिलती गीता पढ़ो तो अशांति मिलती समझ लेना मेरी बात क्या मैं कह रहा हूं गीता पढ़ो तो अशांति मिलती क्योंकि गीता पढ़ो तो यह पता चलता है कि तुम कहां कीड़े मकोड़ी की तरह सक रहे हो उठो पहाड़ खड़ा हो जाता सामने इसको चढ़ना पड़ेगा अर्जुन चढ़ गया तुम क्यों नहीं चढ़ रहे हो बेचैनी होती गीता पढ़ के शांति नहीं मिलती जिनको मिलती उन्होंने गीता पढ़ी नहीं गीता पढ़ोगे तो अशांत हो जाओगे तब दुकानदारी नहीं कर सकोगे इतनी आसानी से जैसी कर रहे हो क्योंकि फिर अर्जुन कब बनोगे फिर ये कृष्ण चेतना का अनुभव कब करोगे फिर ये छोटी छोटी बातों में उलझे हो इसमें नहीं उलझे रह सकोगे फिर भगवान को कब पुकारोगे फिर समर्पण कब होगा फिर अर्पण कब होगा ये समय बहा जा रहा गीता तो बेचैन कर देगी झकझोर देगी गीता तो कहेगी उठो अब बहुत समय तो बीत ही चुका थोड़ा जो बचा है उसका कुछ उपयोग कर लो एक बेचैनी एक दिव्य बेचैनी एक दिव्य असंतोष तुम्हारे भीतर पैदा हो जाएगा तो मैं तुमसे कहता हूं गीता पढ़ोगे तो शांत हो जाओगे अखबार पढ़ने से बड़ी शांति मिलती है इसलिए लोग अखबार पढ़ते गीता नहीं पढ़ते अखबार पढ़ने से क्या शांति मिली पढ़ अखबार फलाना आदमी फला आदमी की स्त्री को ले भागा तुमने मन में बड़ी शांति मिलती है कि देखो हम पत्नी व्रति हम तो कभी किसी की किस स्त्री लेकर नहीं भागे फला आदमी ने हत्या कर दी हम बेहतर सोचते कभी कभी हत्या करने की मगर कर थोड़ी देते फला के दंगा फसाद हो गया इतने लोग मारे गए चित्र शांत होता है कि चलो अपन तो नहीं झंझट में पढ़ते तुम अखबार पढ़ के एक बात से निश्चिंत हो जाते हो कि तुम दुनिया के सबसे बेहतर आदमी हो। अखबार पढ़ के बड़ी शांति मिलती और जिस दिन अखबार में बुरी खबर नहीं होती उस दिन तुम कहते हो आज कोई खबर ही नहीं क्योंकि असली खबर तो तुम जिसकी तलाश करते हो वो ये कि कितने लोग भाग गए कितने लोग किसकी स्त्रियाँ ले भागे कितनों ने चोरी की कितने ने हत्या की कितनों ने बुरा किया अखबार में सनसनीखेज बात कौन सी होती सनसनीखेज बात वही होती जिससे तुम्हारे भीतर ये सिद्ध होता है कि तुम बेहतर आदमी अरे इन सब से तो तुम ही बेहतर इनसे तो हम ही बेहतर जब भी दूसरा छोटा हो जाता इसलिए तुम देखना निंदा में रस होता है अगर कोई आदमी आए और किसी की निंदा करने लगे तो तुम हजार काम छोड़ के कहते हो हां भाई और कुछ सुनाओ फिर क्या हुआ फिर इसके आगे क्या हुआ फिर तुम्हें एक खुजलाहट पैदा होती तुम हजार काम छोड़ देते हो तुम भगवान की प्रार्थना कर रहे थे तुम छोड़ देते हो कोई निंदक आ गया तुम कहते हो छोड़ो प्रार्थना फिर कर लेंगे निंदक महाराज मिले न मिले, इनको वैसे काम भी काफी रहता क्योंकि जो मिल जाता है वही इनको घंटों रोक लेता है तो कहो भाई क्या खबर चलते फिरते अखबार भी हैं जीते जागते अखबार भी और स्वभावता जीते जागते अखबार जैसी खबरें लाते हैं छपे अखबार नहीं ला सकते छपे अखबारों पर कुछ सरकारी नियंत्रण भी होता है ये जीते जाते अखबार इन पर कोई नियंत्रण नहीं ये क्या बोलते इन पर कोई मुकदमा नहीं चलता कोई अदालत में नहीं घसीटा जाता कोई इनको प्रमाण नहीं जुटाना पड़ता एक स्त्री एक दूसरी स्त्री को किसी तीसरी स्त्री के संबंध में निंदा की बातें कह रही थी पहली स्त्री बड़ी प्रसन्नता से सुन रही थी जब पूरी बात होगी तो कार्य कुछ और सुनाओ थोड़ा कुछ और बताओ फिर क्या हुआ उस स्त्री में कब छोड़ोगी जितनी मैं जानती थी उससे दोगुना तो बता ही चुकी आदमी बड़ा चढ़ा के निंदा कर रहा है और निंदक तुम्हें अच्छे लगते कबीर ने तो किसी और मतलब से कहा था निंदक नीर है राखिए आंगन कुटी छपाए तुम भी रखते हो लेकिन किसी और मतलब से कबीर ने तो कहा था अपना निंदक आंगन कुटी छपा के अपने पास ही रख लेना चाहिए कि अपनी निंदा करता रहे तुम भी निंदक को पसंद करते हो अपने को नहीं दूसरों का निंदक तो उसके आंगन कुटी छपा कर रख लेते तुम कहते आओ हमारे घर में भी राजो महाराज यहीं भोजन कर लेना आज और फिर कुछ गपशप होगी जब कोई किसी की निंदा करता है तो तुम्हें अच्छा लगता है क्योंकि वो सारी दुनिया को छोटा करके देख ला रहा है उसकी तुलना में अचानक तुम्हारी लकीर बड़ी होने लगती ये दुनिया के अधिकतम लोगों की व्यवस्था है बड़े होने की यह बड़े होने का कोई मार्ग नहीं है ये थोथी बात है तुम ख्याल रखना कि जो दूसरों की निंदा तुमसे कर रहा है, उनके पास जाके तुम्हारी निंदा करता है करेगा ही तुमसे और दूसरों से क्या लेना देना है वो तो निष्पक्ष भाव से निंदा करता है वो तो जिसके पास चला जाता है दूसरों की निंदा कर देता है और प्रसन्नता से एक कप चाय पी लेता सिगरेट पी लेता अपना आगे बढ़ जाता है दूसरा जो वर्ग है बहुत अल्प छोटा सा वर्ग है हजार में एक लाख में एक जो दूसरे को छोटा करके बड़ा नहीं होना चाहता जो स्वयं ही बड़ा होना चाहता है वही व्यक्ति साधना में उतरता है जो स्वयं ही बड़ा होना चाहता है जिसको परमात्मा ने सीधा सीधा पुकारा जो दूसरे के बहाने नहीं वो जाके भगवान से ये नहीं कहेगा कि मैं अच्छा आदमी हूं क्योंकि मेरे पड़ोसी मुझसे भी ज्यादा बुरे आदमी थे नहीं वो भगवान के सामने कहना चाहेगा कि देखो मेरे भीतर दूसरे की तुलना में अच्छा बुरा नहीं हूं मैं जैसा हूं यह सामने खड़ा हूं तुलना से जो बड़प्पन पैदा होता है वह झूठा है तुम्हारे स्वयं के निखार से जो बड़प्पन पैदा होता है वही सच्चा है तो बुद्ध ने कहा विध्वंस सरल सृजन कठिन और आत्म सृजन तो और भी कठिन अहंकार स्पर्धा जगाता इस स्पर्धा में ईर्षा होती ईर्षा से द्वेष द्वेष से शत्रुता और फिर तो अंतर अंतर्बोध जगे कैसे सारी शक्ति तो इसी में वह हो जाती इसी मरुस्थल में खो जाती है नदी सागर तक पहुंचे कैसे दूसरे का विचार ही ना करो समय थोड़ा है स्वयं को जगा लो बना लो अन्य मलमूत्र के गड्ढों में बार बार गिरोगे भिक्षुओं तुम ही कहो बार बार गर्भ में गिरना मलमूत्र के गड्ढे में गिरना नहीं तो और क्या है यह बात बड़ी गजब की कही बुद्ध ने मां का पेट है क्या मलमूत्र का गड्ढा वहां और है क्या बच्चा मलमूत्र में लिपटा ही पड़ा रहता नौ महीने तक बार बार जन्म लेना मलमूत्र के गड्ढे में बार बार गिरना है बुद्ध छोटी-छोटी घटना -छोटी से बड़े गहरे इशारे ले लेते अब कहां लालूदाई का मलमूत्र के गड्ढे में गिरना और कहां बुद्ध ने खींचा उस बात को किस अपूर्व तल पर ले गए और उन्होंने कहा यह लालूदाई जन्म जन्म में गिरता रहा वो इसी की बात कर रहे हैं कि ये बार बार ऐसे ही भटकता रहा इसने कभी अपने को बनाया नहीं दूसरों की निंदा में लगा रहा शक्ति औरों की निंदा में गमा दी वही शक्ति सृजन बन सकती थी उसी शक्ति की छेनी बनाकर अपनी मूर्ति का निर्माण कर सकता था भगवान हो सकता था वो तो किया नहीं और बार बार गड्ढों में गिरा गड्ढे गर्भ के गड्ढे यह अकेला देश है पृथ्वी पर जहां हमने गर्भ को मलमूत्र का गड्ढा जाना बड़ी सच्ची बात है दुनिया में कहीं नहीं कही गई ये बात क्योंकि यह बात ही गबड़ाती हमको कि मलमूत्र का गड्ढा मां का पेट लेकिन है तो मलमूत्र का गड्ढा गबराए चाहे ना गबराए लेकिन सच तो सच है सच को झूठ तो किया नहीं जा सकता दोबारा जन्म लेने का मतलब फिर नौ महीने मलमूत्र के गड्ढे में पड़ोगे और फिर जीवन भर भी क्या है मलमूत्र ही पैदा करते हैं अधिक लोग और तो कुछ पैदा करते ही नहीं इधर भोजन किया उधर मलमूत्र किया अगर उनका पूरा काम तुम समझो तो ऐसा ही है एक जैसे एक नली एक तरफ से भोजन डालो दूसरे तरफ से भोजन निकालते रहो कुछ और पैदा करते हो आत्मा जैसी कोई चीज पैदा होती चेतना जैसी कोई चीज पैदा होती इस फर्क को ख्याल में लेना भोजन तुम भी करते हो भोजन रविनाथ भी करते भोजन कालिदास भी करते भोजन महावीर भी करते बुद्ध भी करते लेकिन उसी भोजन से रविन्द्रनाथ के जीवन में गीत लगते हैं उसी भोजन से कालिदास के जीवन में काव्य लगता उसी भोजन से महावीर के जीवन में अहिंसा लगती उसी भोजन से बुद्ध के जीवन में समाधि फलती तुम्हारे जीवन में क्या फलता सिर्फ मलमूत्र पैदा होता यह कुछ अजीब सी बात है इस ऊर्जा को रूपांतरित करो तो बुद्ध ने यह सूत्र कहे स्वाध्याय न करना मंत्रों का मैल मंत्र तो सीख लिया दोहरा दिया तोते की तरह और उसका स्वाध्याय न किया तो मंत्र पल धूल जम जाती फिर मंत्र मैला हो गया मंत्र को साफ करो निखारो मंत्र में जरूर शक्ति है जैसे दर्पण में चित्र बन सकता तुम्हारा लेकिन धूल तो हटाओ जैसे दर्पण पर धूल जम जाती ऐसा बुद्ध कहते मंत्र पर भी धूल जम जाती शास्त्र पर भी धूल जम जाती शब्द पर भी धूल जम जाती उसे झाड़ो झाड़ोगे कैसे स्वाध्याय से जो कहा है शब्द ने उसे जीवन में उतारो निखारो पहचानो परीक्षा करो प्रयोग करो झाड़ बुहार ना करना घर का मैल और जैसे घर में कोई झाड़ू बुहारी ना लगाए तो घर में मैल धूल इकट्ठी होती जाती ऐसे ही भीतर कोई झाड़ू बुहारी ना लगाए तो भीतर के घर में भी धूल इकट्ठी होती चली जाती जिनको तुम विचार कहते हो वो धूल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं एक जेन कथा है एक युवक अपने गुरु के पास वर्षों रहा और गुरु कभी उसे कुछ कहा नहीं बार बार सिर्ष पूछता कि मुझे कुछ कहें आदेश दे मैं क्या करूं गुरु कहता मुझे देखो मैं जो करता हूं वैसा करो मैं जो नहीं करता हूं वो मत करो इससे ही समझो लेकिन उसने कहा इससे मेरी समझ में नहीं आता आप मुझे कहीं और भेज दें जेन परंपरा में ऐसा होता है से मांग सकता है कि मुझे कहीं भेज दें जहां मैं सीख सकूं तो गुरु ने कहा तू जा पास में एक सराय है कुछ मील दूर वहां तू रुक जा 24 घंटे ठहरना और सराय का मालिक तुझे काफी बोध देगा वो गया वो बड़ा हैरान हुआ इतने बड़े गुरु के पास तो बोध नहीं हुआ सराय के मालिक के पास बोध होगा धर्मशाला का रखवाला बेमन से गया और वहां जाकर तो देखी उसकी सकल सूरत रखवा लगी तो और हैरान हो गया कि इससे क्या बोध होने वाला लेकिन अब 24 घंटे तो रहना था और गुरु ने कहा था देखते रहना क्योंकि वो धर्मशाला का मालिक शायद कुछ कहे ना कहे मगर देखते रहना गौर से जांच करना तो उसने देखा कि दिन भर वो धूल ही झाड़ता रहा धर्मशाला का मालिक कोई यात्री गया कोई आया नया कमरा पुराना वो धूल झाड़ता रहा दिन भर शाम को बर्तन साफ करता रहा रात 11-12 बजे तक ये देखता रहा वो बर्तन ही साफ कर रहा था फिर ये सो गया सुबह जब उठा पांच बजे तो भागा कि देखें वो क्या कर रहा है, वो फिर बर्तन साफ कर रहा था साफ किए ही बर्तन साफ कर रहा था रात साफ करके कर कर रख कर के, के सो गया था इसने पूछा कि महाराज और सब तो ठीक है और ज्यादा ज्ञान की मुझे आपसे अपेक्षा भी नहीं इतना तो मुझे बता दें कि साफ किए बर्तन आप किस लिए साफ कर रहे हैं उसने कहा रात भर भी बर्तन रखे रहे तो धूल जम जाती उपयोग करने से ही धूल नहीं जमती रखे रहने से धूल जम जाती समय के बीतने से धूल जम जाती ये तो वापिस चलाया गुरु से कहा वहां क्या सीखने में रखा वो आदमी तो हद पागल है, वो तो बर्तनों को घिसते रहता रात 12 बजे तक घिसता रहा फिर सुबह 5 बजे से और घिसे घिसाओं को घिसने लगा उसके गुरु ने कहा यही तू कर समझ इसलिए तुझे वहां भेजा था रात भी घिस घिसते घिसते ही सो जा और सुबह उठते से फिर घिस क्योंकि रात भी सपनों के कारण धूल जम जाती समय के बीतते ही धूल जम जाती विचार और स्वप्न हमारे भीतर के मन की धूल है तो बुद्ध ने कहा झाड़ बुहार न करना असज्जाए मला अनुठान मलाघरा मलम वणस कोसज्जम पमा दो रख मलम और आलस सौंदर्य का मैल है सौंदर्य यानी जीवंतता जितने तुम जीवंत हो उतने तुम सुंदर हो जितने तुम जीवंत हो उतने तुम परमात्मा के निकट हो क्योंकि जीवन की धारा उतनी ही तुमसे बहेगी उतने ही तुम सुंदर हो आलस्य सौंदर्य का मैल है तो बुद्ध कहते हैं आलसी ना बनो और प्रमाद पहरेदारी का मैल है मूर्छा सो जाना झपकी खा जाना वो पहरेदारी का मैल है जागे रहो होश को जगाए रहो भीतर एक ज्योति जलती रहे होश की जो भी करो होश से करो इन सब मैलों से भी बढ़कर अविध्या का परम मैल स्वयं को न जानने का नाम है अविध्या भिक्षुओं इस मैल को छोड़कर निर्मल बनो मला मलतरम अविद्या परम मलम एतम मलम पहतवान निमल्ला हो भिक्खवे और कहते हैं कि हे भिक्षुओ हे भिक्षुओ जब तुम स्वयं को जान लोगे तभी वस्तुतः निर्मल हो पाओगे फिर तुम कभी भी मल मलमूत्र के गड्ढों में ना गिरोगे फिर तुम्हारा कोई आवागमन न होगा निर्लज कौए जैसे कांवकाव करने में बड़े सुरवीर होते हैं और किसी काम में नहीं सिर्फ कांवकाव करने में शोरगुल मचाने में निर्लज और कौए जैसे सूर लूटपाट करने वाले पतित बकवादी पापी मनुष्य का जीवन सुख से बीतता है यह बड़ी अनूठी बात बुद्ध ने कही बुद्ध ने कहा अगर सुविधा से जीना हो तो पापी आदमी का जीवन सुविधा से बीतता है सुख यानी सुविधा बेईमान आदमी का जीवन सुविधा से बीतता है चोर का जीवन सुविधा से बीतता है यह बात बड़ी अजीब कही सुजीवम अहिरकेन काकसुरेन धनसीना पिना पगव्यन संकलिठे जीवितम पाखंडियों का जीवन सुविधा से बीतता है सच्चे आदमियों का जीवन असुविधा से बीतता है लेकिन बुद्ध कहते हैं वही असुविधा परम सुख पर ले जाती इतने लोगों ने अगर पाखंडियों का जीवन बिताना तय किया है तो अकारण नहीं किया होगा इसमें कुछ सुख मालूम होता है सुविधा मालूम होती कौन झंझट में पड़े सच कहे की झंझट में पड़े यहां झूठ का चलन यहां झूठ कर लो सब ठीक चलता है यहां बेईमान रहो सब ठीक चलता है ईमानदार हुए कि झंझट में पड़े मैं एक विश्वविद्यालय में नौकर हुआ तो मेरे विश्वविद्यालय के और अध्यापक थे उन्होंने दो चार दिन बाद मुझसे कहा कि आप जरा ठीक नहीं कर रहे हैं उनका क्या बात है कहने लगे कि आप चार चार पीरियड रोज ले रहे हैं ये सरकारी नौकरी है यहां चार चार पीरियड रोज लेने की जरूरत नहीं और आप चार चार लेंगे तो हमको भी अर्चन होगी यहां तो एक ले लिया दो लिया बस बहुत है कभी ये बहाना कभी वो बहाना और स्टाफ रूम में बैठ के गपशप करना ये उनका सबका काम वो मुझसे नाराज थे कि यह बात ठीक नहीं है जैसे हम हैं वैसे आप चलो काम कर रहे हैं कर रहे हैं करने का कर, दिखावा कर रहे हैं काम करने मरने की कोई जरूरत नहीं अगर तुम किसी दफ्तर में काम करते हो और ईमानदारी से काम करो दूसरे तुम्हें समझाएंगे कि भाई ऐसा नहीं चलता तुम अगर रुष्वत नहीं लेते तो दूसरे तुम्हें समझाएंगे कि भाई ऐसे नहीं चलता तुम अड़चन खड़ी कर दोगे तुम हम सबके बीच में झंझट खड़ी कर रहे हो यहां जो चलता है वैसे ही चलो इस संसार में झूठ का चलन इसलिए बुद्ध कहते हैं निर्लज का जीवन सरल है, सुगम सुविधापूर्ण उसे लज्जा ही नहीं वो जैसा मौका दिखता वैसा हो जाता अवसरवादी का जीवन बड़ा सुविधापूर्ण है अगर तुम्हारे जीवन में कोई सिद्धांत है और तुम्हारे जीवन में अगर कोई साधना है तो तुम हमेशा अड़चन पाओगे हमेशा कठिनाई पाओगे कोई साधना नहीं है कोई सिद्धांत नहीं निर्लज का जीवन है अवसरवादी का जीवन है जिसने जहां देखी जैसी हवा बह रही वैसे ही चल पड़े जिसके साथ जैसा लगता है कि ठीक चलेगा वैसा ही चला लिया कौए जैसे कांव कांव करने वाले लोग इशारा है वही भिक्षु की तरफ लाल बुझक्कड़ की तरफ लालू दाई की तरफ कौए की तरह कांव कांव करने वाले लोग जिनके जीवन में सत्य की कोई किरण नहीं सिर्फ शब्दमात्र है उनका जीवन सुविधापूर्ण है पंडितों का जीवन सुविधापूर्ण है लूटपाट करने वाले पतित बकवादी पापी मनुष्य का जीवन सुख से बीतता है लज्जाशील नित्य पवित्रता के गवेशक सजग मिती शुद्ध जीविका वाले और ज्ञानी मनुष्य का जीवन कष्ट से बीतता है हिर मिता चादु जीवन निचम सुचिग वेसिना अली ने गव्यन शुद्धा जीवेन पश्चता जितनी शुद्धता से जीना चाहोगे उतनी कठिनाई होगी क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना कठिन चढ़ाव सदा कठिन होता ऊंचाई पर उठना कठिन निचाई में उतरना सदा आसान बुरा करना सदा आसान भला करना सदा कठिन इसलिए कठिनाई से मत बचना क्योंकि कठिनाई ही उठाती है इसलिए तो हम साधना को तप कहते हैं तपश्चर्या कहते खड़क की धार कहते हैं तलवार की धार पर चलने जैसा है इसलिए केवल साहसी ही सत्य की यात्रा और खोज में निकलते हैं गवेशा में निकलते हैं हे पुरुष संयम रहित पाप कर्म ऐसे ही होते हैं इसे जानो तुम्हें लोभ और अधर्म चिरकाल तक दुख में ना डाले रहे इस सूत्र में दोनों सूत्रों का सार आ गया बुद्ध ने कहा ऊपर से जब सुख मालूम पड़ता है संभलना क्योंकि इसी सुख के कारण तुम जन्मों जन्मों तक दुख में पड़े रहे हो और दुख में पड़े रहोगे और जब ऊपर से दुख मालूम पड़े कठिनाई मालूम पड़े हिम्मत करना गुजर जाना इस बिहड़ वन से चढ़ जाना इस पर्वत शिखर पर आज जो कठिन है वही तुम्हारे जीवन में सदा सदा शाश्वत सुख की वर्षा का कारण बनेगा उन ऊंचाई पर ही रोशनी है उन ऊंचाइयों पर ही प्रकाश है अंधेरी घाटियों में सरकना अभी कितना ही सुविधापूर्ण मालूम पड़े तुमने कभी ख्याल किया झूठ बोलना सदा सुविधापूर्ण मालूम पड़ता है लंबे अरसे में झंझट में डालता है लेकिन बोलते वक्त बड़ा सुविधापूर्ण मालूम पड़ता है बचाव हो जाता है सत्य बोलते समय कठिनाई में डालता है लेकिन अंततः वही सुख सिद्ध होता है अंततः सत्य जीतता है और झूठ हारता है सत्य में वजयते जो जीतता है अंततः वही सत्य है सत्य की विजय सुनिश्चित है लेकिन लंबी यात्रा है सत्य की झूठ जल्दी जल्दी जीत जाता है झूठ कहता है अभी नगद मैं तुम्हें सुख देता हूं सत्य का सुख लंबा है इसलिए तो हम कहते हैं जीवन के बाद मोक्ष में बड़ा दूर दिखता है शिखर कल कभी मिलेगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा बुद्ध ने कहा है दुख सुख का धोखा दे देता है मैं निरंतर कहता हूं कि अगर तुम्हें कहीं स्वर्ग की तख्ती लगी मिले तो जल्दी मत प्रवेश कर, मत, कर जाना क्योंकि शैतान बहुत होशियार है उसने नर्क पर स्वर्ग की तख्ती लगा दी जल्दी मत प्रवेश कर जाना नहीं तो बहुत दिक्कत में पड़ोगे अक्सर नर्क बाहर से देखने पर बड़ा सुखदायी मालूम होता है भीतर जाके झंझट खड़ी होती है एक आदमी मरा वो नरक गया शैतान ने उसका स्वागत किया वो तो बड़ा हैरान हुआ वो तो सोचता था कि मार पिटाई होगी शुरू में उसका स्वागत हुआ उसने कहा भाई हम तो कुछ उल्टी सुलटी खबरें सुनते रहे कि नरक के संबंध में और तुम तो ऐसा स्वागत कर रहे हो गले लगाए, आप फूल मालाएं पहनाएं और सैतान के सिर से और कूंदे और ढोल बजाए वो तो बहुत ही खुश हुआ उसने कहा बढ़िया और चारों तरफ देखा तो बड़ा सौंदर्य भी है अब उसने शैतान से पूछा अब हमें क्या करना पड़ेगा शैतान ने कहा तुम चुन लो हमारे संबंध में बड़ी झूठी खबरें फैलाई गई हैं क्योंकि हमें बोलने का मौका ही नहीं मिला ईश्वर के इतने अवतार हुए तुम्हें बताओ शैतान का कहीं कोई अवतार हुआ ईश्वर तो बोलता रहा एक तरफा बात चल रही है वही समझाता रहा हमारी किसी सुनी भी नहीं मौका भी नहीं मिला तुम अपनी आंख से देख लो उस आदमी को भी लगा कि बात तो ठीक ही है सब सुंदर था सब सुंदर था स्वर्ग जैसा सुंदर था फिर अंदर ले गया फिर उसने कहा तुम चुन लो ये तीन स्थान है इसमें से तुम्हें जो चुनना हो उसने कहा चुनाव की भी स्वतंत्रता है यहां यहां बिल्कुल स्वतंत्रता है यहां परम स्वतंत्रता है तुम चुन लो जहां तुम्हें रहना हो तीन खंड है नरक के पहले खंड में ले गया तो घबराया वो आदमी वहां कोड़ों से बड़ी पिटाई हो रही थी लहु लोग हो रहे थे उसने कहा भाई ये हमें ना जचेगा दूसरा खंड में ले चलो दूसरे खंड में ले गया तो वहां आग में कड़ाहे जल रहे थे अब असली शुरू होनी प्रगट हुई वो जो दिखावा और स्वागत इत्याय था खत्म हो गया उस कढ़ाओं में लोग डाले जा रहे थे भोने जा रहे थे जलाए जा रहे थे चिल्ला रहे थे रो रहे थे उसने कहा नहीं भाई यह भी हमें ना जमेगा लेकिन वो घबराने लगा पता नहीं तीसरे में क्या हो और तीन ही है तीन में से चुनना तीसरे में गया तो उसे ये कुछ बात जची घुटना घुटना मलमूत्र भरा हुआ था और लोग खड़े हुए कोई चाय पी रहा कोई काफी पी रहा जिसको जो पीना हो सिर्फ ये था कि मलमूत्र घुटने घुटने तक था तो उसने कहा कि ये जच ये चलेगा ये सब गप सप भी कर रहे हैं लोग चाय पी रहे हैं कोई काफी पी रहा है कोई कोका कोला पी रहा है सब ये ठीक है ये तकलीफ तो है थोड़ा घुटने घुटने तक मलमूत्र लेकिन ये तो हो जाएगा कम से कम आग और कोड़ों से तो बेहतर उसको भी एक चाय दे दी गई वह भी चाय पीने लगा बड़ा प्रसन्न और तभी एक जोर की घंटी बजी और एक आवाज आई कि अब बस अपने अपने सिर के बल खड़े हो जाओ वो चाय पीने के लिए थोड़ी छुट्टी मिली थी उसने कहा मारे गए सिर के बल वो मलमूत्र के गड्ढे में अब सिर के बल खड़े होने का असली वक्त आ गया बुद्ध ने कहा है नरक स्वर्ग का धोखा देता है दुख सुख के आवरण पहन के आते हैं, उनसे सावधान रहना जो बात अभी सुख की मालूम पड़े उसी पर चुनाव मत कर लेना देखना दूर दृष्टि होना आज कठिनाई भी हो पहाड़ चढ़ने में तो घबराना मत सच अगर आज मुश्किल में भी डाले तो पड़ जाना और सत्य की खोज में असुरक्षा हो कठिनाई हो कांटे मिले का किरण पथ मिले गुजर जाना क्योंकि एक दिन यही कठिनाई तुम्हें तो उन शिखरों पर ले जाएगी जहां शाश्वत शांति जहां वस्तुतः स्वर्ग है। एवं भोपुरिस जाना ही पापधम्मा असंजता मातम लोभो अधम्बो चातिरम दुखाय रंधव हे पुरुष संयम रहित पाप कर्म ऐसे ही होते हैं सुख का धोखा देते हैं मिलता दुख है इसे जानो तुम्हें लोभ और अधर्म चिरकाल तक दुख में ही डाल लेना रहे जागो और यह जागरण केवल शब्दों को सुनने से नहीं आने वाला है इस जागरण के लिए चेतना की सारी मूर्छा की ग्रंथियां काटनी पड़े जहां जहां मूर्छा है मोर है वहां वहां से मुक्त अपने को करो निर्ग्रंथ करो इन सूत्रों पर ध्यान करना स्वाध्याय करना क्यों क्योंकि स्वाध्याय न करना मंत्रों का मैल है असज्जाए मला मंता अनुठान मला ये भी मंत्र है इन पर स्वाध्याय करना अन्यथा इन पर भी मैल जम जाएगा ये किसी काम ना आ सकेंगे पंडित मत बनना इन बातों को सुनकर प्रज्ञा को जगाना होश को जगाना ये बातें तुम्हारा अनुभव बन जाएं, तो ही मुक्तिदायी है आज इतना ही